नीवोर ना। एक भ्रांति सिद्ध चेत इदं थी के कुतो न श्रुति जानती इशंक्य श्रुतितात्चन शून्यवादस्थजीवोक भ्रांति सिद्ध चेत कूटस्थे सत्य हे और जीव है चीजा भाष ये एक है नहीं। ये तो होता है भ्रांति सिद्ध है ब्रह्मज्ञान से निश्चित तो होता तो है ऐसा दीदी है एकदम भ्रांत में थी कह भी कुछ होना जानती भ्रम ज्ञान ऐसा क्यों नहीं जानते हैं? शंका करने पर उसको उत्तर देते श्रुति तात्पर्य पर्यालोचन शून्य तो आज का तात्पर्य विचार नहीं करने से पर्यालोचन शून्य अभाव होने से ब्रह्म करके नहीं जानते है मानते वही जीव वही संसारी सुखी दुखी पंडितं पंडितं सर्वे सर्वे ्राम्य पंडित मन लौकिकृति अनादृत्यश्रुति मौर्ख्या केवलाुक्तिश्रिता सर्वे लौकिकतर्थिक पंडित मन श्रुति मौर्ख्या केवला युक्तिश्रिता भ्रामंतेमोक भी तैर्थि शास्त्र को जानने वाले भी है, पंडित मन्या अपने को पंडित मानने वाले बड़े विचार को सब अपने को मानते है सामान्य लोग में भी शास्त्र ज्ञान रहे तो वो भी अपने को पंडित मानते है और थोड़े कुछ शास्त्र विचार करने वाले अपने को पंडित मान करके श्रुतिम अनादृत्य श्रुति का अनादर करके श्रुति का अनादर केम करते है मूर्ख्या मूर्खत्वाद अज्ञान के कारण श्रुति को अनादर करके केवलाम युक्तिमाश्रिता केवल युक्ति को आश्रय करने वाले भ्राम्य भ्रांत होते हैं जितने लोग में भी शास्त्र जानने वाले भी शक्ति के प्रमाण है श्रुति मूर्खता के कारण श्रुति प्रमाण का अनादर करके युक्ति को आश्रय करके पंडित मन ने अपने को पंडित मानने वाले भ्रांत होते हैं वो विचार कर कहा तो ये सब सत्य दिखता है इसको क्या मिथ्या कहना साफ है सत्य मिथ्या कैसे होगा बड़े जोर से कोई डांट कर करते ये मिथ्या है ये झूठ ये मिथ्या है कैसे सपना तो मिथ्या है कोई कहते हैं भड़ा जोर से कोई कहे ये मिथ्या सब है। है। दिखता है मिथ्या सत्य दिखता है विचार करने पर दिखता है घटर दिखता है घटर सत्य ऐसे दिखता है सत्य मानते हो आप ब्रह्म समय में भी कोई सर्प दिखता है सर्प को सत्य मानता है मिथ्या मानता है सत्य मानता सत्य मानकर तो दौड़कर भाग्या गिरता है धम होता है सर्प नहीं है फिर भी सत्य मानता है ऐसे सत्य मानने से सत्य हो जाएगा भ्रांति काल में राज्य में सर्प भ्रम किसको भ्रम काल में सर्प सत्य है नहीं भ्रम काल में सर्प सत्य भ्रम आपको हो गया तो सत्य सर्प हो जाएगा भ्रम हो गया तो सर्प सत्य हो जाएगा वो तो सर्प मिथ्या है सत्य मानते हैं सत्यत्व नहीं, नहीं, तो नहीं, नहीं ये ये दिखता है सत्यत्व त्रिकाला तीनों काल में बाध नहीं हो तो उसको सत्य कहा जाएगा घट दिखता है किंतु एक तीनों काल में बाध नहीं होगा ये प्रत्यक्ष दिखता है तीनों काल का प्रत्यक्ष होता है क्या नहीं भविष्यत काल का प्रत्यक्ष होता है नहीं भविष्यत काल में इसका बाध नहीं होगा ऐसा दिखता है घट में तो सत्य तो कैसे दिखता है खाली घट दिखता है और कैसे दिखेगा इसी प्रकार है मूर्खता के कारण श्रुति को त्याग करके केवल ईश्विक आश्रित होकर के पंडित मन सर्वे लौकिका तरीके का भ्राम्यंते नुत्यर्थ प्रवक्तारोपि हा। के को कहने करने को तो जानती इत्यार्थ पर अर्थ बताने वाले ऐसे कुछ है इतम कुतो न जानती इतिक नहीं जानते है कुट अर्थ और जीव भ्रांति से एकत्र तो होता है क्यों नहीं होते जानते है सूची के अर्थ को कहने वाले इतना साकल्य अर्थ पर्यालोचना भागा संपूर्ण रूप से सुत्य अर्थ का विचार नहीं है कुछ अंश को लेकर के उसके ऊपर कहते किसके किस मन में कुछ एक के में रखा है यही हमारा मत है श्रुति के पूरा आगे पीछे नहीं विचार करके कुछ एक अंश मिल गया हमका मतलब अथवा कुछ समझ लिया ले उसको लेकर के कहते है पूरा संपूर्ण रूप से श्रुत्यर्थ का पर्यालोचना करने पर भी तात्पर्य निश्चय होता है उपक्रम देखना पड़ेगा पहले कहाँ से आरंभ किया उपसहार देखना पड़ेगा उपक्रम उपसहार अभ्यासता फलम अर्थवाद उपपत्ति ये सो छह लिंग है इन किसी प्रकार तात्पर्य निश्चय करना चाहिए ये सो कहा गया शास्त्र और संपूर्ण विचार नहीं करेगी थोड़े कुछ लेने से भ्रम होगा ही पूर्वा पर पूर्वा विलास्तचन विच वाकसा स पक्षे योजय्जया त्र केचन पूर्वापर पश विकला स्वस्व पक्षे वाक्या अलज्जया पर परामर्श वि कला सूची के पूर्वापर परामर्शरित जिस अर्थ प्रतिपादन करने के वाक्य है वो वाक्य से अन्य अर्थ प्रतिपादन करते तो वाक्य प्रमाण नहीं वाक्यास लगता है उसको वाक्य प्रतिपादन करता है किंतु उस अर्थ को प्रतिपादन नहीं करता है तो उसमें वाक्य उससे अर्थ में प्रमाणन नहीं तो वाक्यभा आभाषत है वाक्य भाषा स्वस्व पक्ष अभी योजना अलज्जया अलज्जय अलज्जा रहित होकर के अपने पक्ष में घटाते है कहीं थोड़ा मिल गया देखो हमारे पक्ष को कहने के लिए शुद्धि वाक्य अपने अर्थ को लगाने के लिए स्वस्व पक्षी भी अलज्जया वाक्याभा को वाक्य प्रमाणन ही उसी अर्थ में अपने पक्ष में लगाते हैं सब तो खींचतान करके अपने पक्ष सिद्धांत सिद्धांत तो ऐसा करने के लिए खींचते है वस्तुतः तो निरपेक्ष करके स्तिक का तात्पर्य निश्चय करना चाहिए और मन में कोई दुराग्रह रखकर बैठे ये हमारा मत है इसको हमको पुष्ट करना है इसलिए स्वती में एक पूरा नहीं के आगे पीछे लेकर अथवा विचार में असामर्थ्य कुछ अंश ले लिया उसको लेकर के अपने मत पुष्ट करने के लिए उसको घटाते हैं तो इसलिए सूचित आगते होने से ब्रह्म होता ही तत्र सावत् त्राव्रत्यक्ष प्रमाभ्युपगमेन अतिस्थूलोकायता पक्ष पक्षं प्रथमतो नुभाषते बहुत प्रकार मतवाद मतवादी तो है उनमें से प्रत्यक्ष का प्रमाण अभ्युप है ना ये लोक है चारवा नास्तिक है वो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं जो प्रत्यक्ष है उसको मानते हैं अनुमान शब्द प्रमाण ये कोई प्रमाण है ही नहीं शास्त्र प्रमाण नहीं मानते हैं अनुमान भी नहीं केवल प्रत्यक्ष जो दिखता है वही प्रमाण है ये देह दिखता है यही आत्मा है उसको कोई आत्मा है ही नहीं यदि होता तो दिखता नहीं दिखता तो नहीं आत्मा क्यों मानेंगे ये कहते प्रत्यक्ष ही एक प्रमाण प्रत्यक्ष एक प्रमाण अभ्युपगम स्वीकार करने से अतिस्थूलता स्थल दृष्टि वाले स्थल है प्रत्यक्ष ही मानते है यद्यपि अनुमान प्रमाण को मानना पड़ेगा बाचस्त्रपति मिश्र ने बड़े सुंदर युष्टि देकर बताया अनुमान तत्व तो पशु भी करते हैं और मनुष्य भी अनुमान करता है कोई नहीं कि अनुमान करने के लिए तर्क संग्रह पढ़ना पड़ेगा नहीं तो अनुमान नहीं करेगी ऐसा नहीं बच्चे भी पशु पक्षी भी अनुमान करते वो कुछ खाद्य घास पास लेकर देखा गाय दौड़ के आ जाती और लाठी लेकर गया भाग जाते क्यों मारेगा भाग जाते हैं ना नहीं और प्रमाण अनुमान प्रमाण नहीं मानोगे शब्द प्रयोग नहीं कर सकते किसको कुछ शब्द कहते हैं कहने पर उसको संशय हुआ ये कैसे हो सकता है गंगा जी में अभी कहा बाढ़ है अभी तुम देख कर आए कोई क्या बड़ा बाढ़ तो ऐसा करता है फिर वो विश्वास नहीं करता तो लगता है विश्वास नहीं करता फिर बोले नहीं, नहीं मैं अभी देख कर आया अभी हम बहुत जोर बरता ऐसे शब्द प्रयोग करते है नहीं।, नहीं और समझ लिया प्रसन्न करके तो दो उसको नहीं कहते और नहीं समझ ऐसा रहता है आश्चर्य होकर संशय करता है उसको दो प्रयोग करते हैं ऐसा होता है नहीं जितने उच्च कहा उसको ज्ञान हुआ ज्ञान आपको दिखता है हमें जो शब्द प्रयोग कुछ कहते हैं वो ज्ञान आपको हो गया वो ज्ञान हमको दिखता है क्या कोई शेर लाता है कोई हंसता है कोई हा कोई कुछ तो हमसे समझ लिया ज्ञान दिखता है क्या ज्ञान नहीं दिखता जैसे कोई कहा नहीं हाँ शेर लाया, ये शब्द सुनते हैं इस शब्द से अनुमान कर देगी समझ लिया हमारे वाक्य अर्थ होगी समझ लिया ये ज्ञान उसके हुआ और ज्ञान किसको दिखेगा शब्द से अनुमान करते हैं हाँ ये नहीं कहा हाँ कहा जाता है प्रसन्न है तो समझ लिया ऐसा मानकर शब्द प्रयोग किया जाता है ना नहीं।, नहीं और प्रत्यक्ष दिखता है नहीं। ज्ञान नहीं अपना ज्ञान दूसरे ज्ञान नहीं दिखता है तो भी शब्द प्रयोग होता है इसलिए शब्द ये अनुमान प्रमाण तो मानना पड़ता है पशु पक्षी भी अनुमान करते है पशु पक्षी भी रोटी खिलाते है तो गेट खोलने के लिए थोड़ा गए तो भाई दौड़ कर आ जाते पशु पक्षी खिलाओ तो देखते हैं वो कौवा भोजन के समय बड़े परेशानी करते हैं, बाहर खाते थे परेशानी करते तो उनको भगाने के लिए से करते हैं। खाली हाथ से ऐसे करें तो नहीं जाते देखते हाथी कुछ नहीं है ऐसे <laughs> करें ऐसे कर देंगे तो नहीं जाते और ऐसे जब दो नहीं करते फिर कोई हाथ स्पून उपन पकड़ा तो भाग है? <laughs> तो जाते हैं कुछ पकड़ा तो भाग खाली हाथ से करो नहीं जाते जानते हाथी देखते कुछ नहीं है तो पर अनुमान प्रमाण को मानना पड़ेगा इसी प्रकार सब शब्द प्रमाणित मानना होता है फिर भी ये प्रत्यक्ष की प्रमाण मानने लोकायुक्त अधिपक्ष को पहले अनुभाषते अनुवाद करते हैं है। कूटस्थादि शरीर संघातम लोकायता पामराश्च प्रत्यक्षा कूटस्था शरिया कूटस्थिषानैतन्य और स्थल शरीर में कूटस्थ है शरीर है उसमें सूक्ष्म शर्द है कारण शर्द है सूक्ष्म है ये सब मिलाकर के कूटस्थ लेकर स्थूल शरीर को जो संघाते है ये सब को आत्मताम जगु लोकायता पामरास लोकायता ये कूटस्थ शब्द नहीं कहते जो शब्द दिखता है पूरा यही है आत्मा आत्मताम जगू कौन लोकायता है लोका चार वाक अपर है जो अत्यंत तो बुद्धि सामान्य लोग जो दिखता है आत्मा है उससे अत्यक्त कुछ नहीं मानते हैं प्रत्यक्ष आशिता प्रत्यक्ष आभास प्रत्यक्ष होता है मानते यही तो दिखता है, है। दिखता आत्मा यही जो दिखता है वो सूक्ष्म कुछ नहीं जो दिखता है वही आत्मा है जो प्रत्यक्ष दिखता है प्रत्यक्ष तो केवल सूर्य दिखता है इंद्रियों का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है इंद्रियों का प्रत्यक्ष नहीं वो स्थान दिखता है तो भी ऐसे प्रत्यक्ष मानकर जो दिखता है वही आत्मा कहते हैं प्रत्यक्ष का आश्रय करके कूटस्थ से लेकर संघातो को आत्म का जगू हो कई गई शब्द है गई गई उपदेश सूत्र से, से आत्म हो जाएगा गा हो जाएगा लीट लगा रहे गा होने पर होने पर गा गा उसे प्रथम तो पुरुष बहुवचन है उसे अभ्यास कार्य हो जाएगा हस्व कस्चु गा को हो जाएगा जा, गा अगर उस आतोलपीचाकार का लोक हो लो जाएगा जगह जा बन जाएगा उतवंत तो कुछ प्रत्यक्ष देहादे सिद्धत्व देहादेरात्म पार्थिक सदी संक्या उत्तम प्रत्यक्ष भासमिति देहादि प्रत्यक्ष दिखता है प्रत्यक्ष से निश्चित है इसलिए हुई आत्मा तो वास्तव होना चाहिए पारामर्शिक होना चाहिए ऐसा शन से कहते प्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष आभाष प्रत्यक्ष आभाष का आश्चर्य कर कहते प्रत्यक्ष नहीं है इसलिए वो भ्रांति है तो। ते प्रत्यक्ष प्रमाणवादिपी पर व्यामोहना श्रुति सिद्धमी दर्शय चार वाक्य प्रत्यक्ष एक प्रमाणवादिपी जो चार वाक्य है प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं पर व्यामोहनाय जो को ठगने के लिए भ्रांति में डालने के लिए अपने मतों को श्रुति सिद्धमी दर्शय हमारा मत श्रुति है श्रुति प्रमाण तो नहीं मानते है दूसरे को ठगने के लिए हमारा ठगने के लिए हम जो मानते हैं श्रुति में आया दर्शे तो वाक्य में उदाहरण थी श्रुति के वाक्य की उदाहरण देते हैं तथा प्रमाणं प्रमाणं प्रतिजगिरे प्रतिजगिरे सिद्धांत प्रमाणं प्रतिजगिरे ते जगी सपक्षम सऊती कर चार वैक अपने पक्ष को सऊती कर तुम श्रुति सम्मत करने के लिए कोषम अन्नमयम अन्नमय कोषम अन्नमय कोश को ही आत्मा मानते है तुलस तथा विरोचन से सिद्धांतम विरोचन का सिद्धांत थूल ही आत्मा है जो दिखता है प्रमाणम प्रतिज्ञ प्रति है ये प्रतिज्ञा उन्होंने की यही प्रमाण है इस तुलस ही प्रमाण प्रत्यक्ष दिखता है और श्रुति में आया सभा पुरुषो अन्न जो अन्न का कार्य है यही आत्मा है श्रुति में कहा गया है उसको प्रमाण देते हैं शब्देना इत्यादि वाक्यं लक्ष्यते कोषम षोमयक्योशमय प्रमाण प्रतिजगी अन्नम कोषक प्रमाण तो अन्नमयोशक को प्रमाण अन्नमयोश् अन्नमयोष का प्रतिदक जुति वाक्य उसको प्रमाण मानते है सब आय स पुरुष अन्न रसमय इसमें अन्न रसमय कहा गया कवित्रूपनिषद में वहां तो स्थूला अरुन्धत न्याय न आत्मा है पंच को सातीत उसको बताने के लिए पहले स्थूला सर अन्नमय को फिर प्राणमय मनमय विज्ञानमय आनंदमय कह करके उसके बाद आत्मा का प्रतिपादन करना है जैसे अरुन्धति छोटा नक्षत्र है उसको शीघ्र दिखा नहीं सकते है तो ऐसे दिखाते हैं। बड़े तारा देखो उत्तर दिशा में फिर सात तारा देखो फिर गिनती करो छठा छठा जब देखेंगे वीठ उसके पहा से देखो नीचे अरुन्धति सूक्ष्म को दिखाने के पहले चूलक तूलक दिखा करके फिर सूक्ष्म दिखाते हैं। ठीक इसी प्रकार सूक्ष्म आत्मा का ज्ञान कराने के लिए अन्न में एक कोर्सेस आरंभ किया गया वो चार वाक्य को कहते ही तो प्रमाण अन्न रसमय आत्मा कहा गया इत्यादि वाक्य लक्ष्यते इसको प्रमाण मानते हैं। विरोचन सिद्धांत सिद्धांत प्रतिपादक आत्म वेहमय इत्यादि लक्ष्यते विरोचन सिद्धांत को प्रमाण कहते हैं विरोचन सिद्धांत क्या विरोचन उसके सिद्धांत कहा प्रतिपादक जो वाक्य है वाक्य क्या है आत्मे व देहमय देहमय आत्मा है इसी वाक्य लक्षण से बताते हैं सिद्धांत मतलब सिद्धांत के प्रतिदक वाक्यवाक्यव प्रमाण न तो उपाद क्षमा प्रकरण विरोधा प्रमाण प्रतिजगिरे की प्रमाण प्रमाण प्रमाण से प्रतिजा करते कति प्रमाण जोर से प्रतिजा कर तो उपवादय क्षमा प्रमाण है इसे प्रतिपादन करने के लिए समर्थ नहीं है क्योंकि प्रकरण विरोधाद तो प्रकरण देखना पड़ेगा क्या पहले उपदेश क्या अंत में क्या है पूरा प्रकरण देखकर कर निश्चय करेंगे तो देह शरीर का आत्मा नहीं कहा गया स्तुति में वो तो एक वाक्य पहले सोलह शरीर के लिए कहा गया उसके बाद भ्रांति निरा, का निराश करने के लिए क्रम से सूक्ष्म कारण बता करके फिर आत्मा को बताएंगे इंद्र और विरोचन दोनों गए थे शिष्य रूप से प्रजापति के पास देवताओं के प्रतिनिधि बनेगी इंद्र के इनके असुरधि बनेगी इंद्रजन दो गए जाकर के ब्रह्मचारी रूप से इंद्र के पास प्रजापति के पास रहे बत्तीस वर्ष के बाद उसे हमको उपदेश कीजिए उन्हें उपदेश कर दिया ये जो अन्नमेव को सहे और जाकर कहा जल में देखो जो दिखता है आत्मा नहीं समझता हम बताओ और दर्पण में जल में दिखा अपना प्रतिम्बा दिखता है इंद्र भी समझ रहा है प्रतिबा जो ये आत्मा है विरोचना समझ हमारे सर रही तो जल में दिखता है ये आत्मा है खुश होकर दोनों चले गए विरोचना तो चला गया थोड़ा सर रही जो दिखता है यही सर आत्मा है बताया असलों को जाकर के गुरुकुल में बत्तीस साल गुरुकुल में रहकर आया सब लोगों को बताया यही सर रही आत्मा है इसका पोषण करो वो सब खुश करके से उसके पीछे चले आ इंद्र फिर रास्ता से वापस आया ये ये प्रतिमा तो जैसे प्रतिब नष्ट होता है वो नष्ट हो गया इसमें तो सुखा नहीं फिर ये बीरचना के पास आया ये प्रजापति के पास आया प्रजापति ने कहा चले गए फिर क्यों आए तो कहा इसमें ये तो कोई आत्मा इसमें हमको सुखा नहीं मिलता है ये ठीक नहीं लगता है तो कहे ठीक बताएंगे और बत्तीस वर्ष रहो फिर और बत्तीस वर्ष रहने के बाद फिर शिक्षण सरकार प्रदेश किया गया फिर चला गया इंद्र फिर वापस आया फिर कहा तो फिर कहा। फिर और बत्तीस वर्ष रहो फिर कारण सरकार उपदेश क्या क्या बत्तीस ऐसी बत्तीस तीन पर्याय हुआ फिर इंद्र चला गया फिर वापस आया अन फिर, कर फिर पांच वर्ष रहो पूरा कितना हो जाएगा एक उसके बाद फिर उपदेश किया तो इंद्र को ज्ञान हुआ तो पहले पर्याय में अन्नमय को अन्नमय आत्मा कहा तो ये जागृत शरीर में थोड़ा शर्य को उपदेश किया थोड़ा शरीर सूक्ष्म शरीर कारण कह करके उससे अतिरिक्त आत्मा का उपदेश किया गया अपना तो शुद्ध आत्मा है वही विरोचन का सिद्धांत है जो चर्या दिखता है ये आत्मा है ये कहा उसके सिद्धांत उपदेश एक प्रकार होने पर भी अपने अंतकरण शुद्धि अशुद्धि के अनुसार ही किसको ज्ञान होता है किसको भ्रम होता है किसको कोई समझ आता है ये होता है अंतकण शुद्धि से ही शुद्धि होनी चाहिए शुद्ध अंतक से ज्ञान होता है और जब अंतक शुद्ध नहीं है तो ऐसे ही भ्रांति होती है बहुत लोगों को अभी भी केवल विरोचना के नहीं अभी बहुत लोग ज्ञानी तो काफी मान भ्रांति मानते हो गया अब आया अस्थि ब्रह्म जय जानता है तो परोक्षी ज्ञान और अहम ब्रभु जी जान लिया तो अपरुषी ज्ञान अच्छा तो मैं ब्रह्म इसे तो ठीक है ये तो शास्त्र में कहा गया मान लेता हमका ज्ञान हो गया फिर कुछ दिन कुछ नहीं हुआ तो ऐसे ही ज्ञान होना जितने को होता है उससे भ्रांति हो जाती बहुत लोगों को और कुछ लोग भ्रांति नहीं जबरदस्ती अपने में ज्ञानी का आरोप करके दूसरे को दिखाते है जब भक्त लोग बहुत आने लगे तो उनके सामने कहेंगे हमको ज्ञान नहीं हुआ तो तथा तो नहीं लगा वो तो भक्त लोग अपने को अप ब्रह्मा का बाप बना देते हैं तो ये कहते हैं अपने को फिर ज्ञानी जैसे अभिमान करते हम महात्मा बताए पहले भक्तों के पास जब जाते है तो जो भक्त लोग हमको बहुत बड़ा मानते हैं तो उनके सामने फिर हम कहने की शर्म लगता है कि हमको नहीं हुआ तो उनके सामने फिर सिद्ध बन करके कहते है ऐसे कहते कहते फिर अपने को ज्ञानी क्षापन करते होता भ्रांति होती ये कारण है अंतकरण की अशुद्धि अरे वासना है वासना हो तो ऐसे अपने लक्ष्य को छोड़ करके संसार में भटकते हैं इसे उसे सावधान रहना चाहिए तो। अस्मिन मते दोष दोष दर्शना दर्शन पुरस्तरम मतांतर मुत्थापय इसी मत में दोष दिखा करके अन्य मत दिखाते हैं जीवात्म निर्गमें देह जीवात्म निर्गम सत्र दर्शनाथ देहातिरिक्त एवाने लोकायता परे लोका परे देह मरण जीवात्म निर्गमी जीवात्मा निकल जाता है देह मरण से अत्र देह स्थूल देह पड़ा है मर गया जीवात्मा चला गया तो यदि स्थूल शरीर आत्मा है तो देह तो सामने है और मर गया क्यों वो आत्मा तो है इसलिए सिद्ध होता है जीवात्मा कोई अलग है जिसके चले जाने पर मरण हो जाता है इसलिए देह अतिरिक्त है वह आत्मा देह से भिन्न नहीं आत्मा इत्याहू परे लोग आया में दूसरे लोग मानते देह से आत्मा है देह नहीं क्योंकि देह सामने है मर जीवात्मा चला गया तो देह से अतिरिक्त तो। तो आत्मा ऐसा मानते हैं जीवात्मा मरण जात कीदृशो देहातिरिक्त आत्मा कमाणन अवगम्यत इशंकाया देहात्मा की दिशा किस प्रकार है अस प्रमाण न अवगम्य किस प्रमाण से जाना जाता है ऐसा संकाहन पर कहते हैं प्रत्यक्षत्वेन प्रत्यक्ष देहामे गमये देहात्मान बच्मी इत्यादि बुद्धि ज्ञान बुद्धि होती है नहीं अहम ऐसे ज्ञान अहम अहम कहकर अहम बच्ची अहम पश्या ऐसे ज्ञान होता है नहीं तो हम पश्चिमी ऐसे ज्ञान होने से क्या हुआ हम कौन ये जो देखने वाला देखने वाला चक्षु वही आत्मा है अहम बच्मी बाघ इंद्र के द्वारा बोलते तो हम बच्मी हम जिग्रामी हम शुणोमी हम पश्च्यामी तो हम कौन हुआ इंद्रिय ही अहम धीर क्या करती है देहातिरेकिन इंद्रियात्मान गमे प्रत्यक्ष अभिमत है अहम बुद्धि को कहते है प्रत्यक्ष अहम ऐसे ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष वस्तु तो अहम ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है नहीं अहम ऐसे जो ज्ञान है करते ही प्रत्यक्ष देखो अहम सुणो मी अहम पश्यामी अहम जिघ्रामी तो इंद्रिय ही आत्मा है प्रत्यक्ष है देहातिरिकम इंद्रिया आत्मान गमयत देह स्थल देह अतिरिक्त स्थूल देह भिन्न इंद्रिय ही आत्मा है इसको ज्ञापय ज्ञान कराते अहम बुद्धि क्योंकि उदाहरण देते वच् इत्यादि प्रयोग होता अहम वच् में कहता हूँ अहम पश्च्यामी तृणमी ऐसे प्रयोग होता है इस अहम के साथ क्या है देखना सुनना जानने वाला ही आत्मा है और देखने सुनने जानने वाले तो इंद्र है इसलिए इंद्रिया आत्मा को ही ज्ञान कराता है अहम ऐसे ज्ञान इंद्र ही आत्मा है ऐसे कुछ चार लोग कहते है प्रत्यक्ष अहम वचमी अहं पश्यामी इत्यादि प्रयोग दर्शन देहातिरिक्त अहम बुद्धिगम्याणी आत्मे अहं बच्ची मैं बोल रहा हूँ अहं पश्या देख रहा हूँ इत्यादि प्रयोग होने से देहातिरिक्त अहम बुद्धिगम्या इंद्रिया आत्मा देहश से अतिरिक्त अहम बुद्धिगम्य इंद्रिय ही आत्मा है इंद्रियों का आत्मा मानते हैं ननु न इंद्रिियामचेत कथमात्मश्य श्रुतिषु इंद्रिय संवाद श्रवणचेतन अचेतन असिध्य इंद्रियामचेतना कथमात्म इंद्रिचेतन जड़ वात्म कैसे भंगे शंका करने पर उत्तर देते हैं जो इंद्रियों का आत्मा मानते है चारवा का कुछ लोग कहते श्रुतियों में इंद्रिय संवाद श्राथ श्रुतियों में आया इंद्रियों का परस्पर विवाद हुआ श्रेयान का मैं श्रयान में, में बड़ा में बड़ा हूं विवाद होने पर तो विवाद करने वाले जड़ कैसे विवाद करेंगे चेतन होगा विवाद करके प्रजापति के पास गयी बताए कौन बड़ा है कहे जो निकल जाने पर सर नष्ट हो जाएगा सड़ जाएगा दुर्गंध हो जाएगा वो सबसे बड़ा है चक् निकल गयी एक साल के बाद आया बाघ इंद्र निकल कर एक साल के बाद आया देखा कि जैसे कोई जीव है आकर कैसे मेरे बिना तुम लोग रह गए जैसे अंदर हो जाता है और सब व्यवहार करता नहीं देखता है अंदर विदेश रहता है हमें रह गए तो बाघ इंद्र पूछा मही चला गया तो भी आप लोग कैसे रहे जैसे मुंह रहता है अब न्यवहार करता है बोल नहीं पाता है जैसे रहता है हम लोग ऐसे रहोगे ऐसे प्रत्येक इंद्र एक एक आकर पूछा एक साल बाहर प्रवास में रह करके आकर पूछा कैसे कसम बस मद्री जीवित हूँ मेरे बिना कैसे जीवित रहोगे कहे जैसे रहता है ऐसे कोई आम, सुनता नहीं बद्र रहे रह जाता है सब व्यवहार करता है क्यों सुनता नहीं ऐसे ऐसे करके अंत में फिर मुख्य प्राण मुख्य प्राण फिर निकलने के लिए कया मुख्य प्राण जो निकलने के लिए जैसे जो लाल बंदर है ना डराते हैं अपने स्थान में रह करके ऐसे करेंगे जैसे की छला लगाए चला नहीं वही होकर ऐसे कर देते हैं डर रहे फिर प्राणी मुख्या प्राणी ऐसे ही कर दिया मैं निकल रहा हूँ थोड़ा निकलने निकल के जो शुरू किया सब इंदिरा अपने स्थान छोड़कर पीछे भागने लगे फिर ना नहीं, नहीं निकलो <laughs> क्योंकि प्राणी चले जाएंगे तो इंदिरा रहेंगे वो तो सब लोग ना रहो आप ही सबसे बड़ा है आप चले जाओ तो हम नहीं रह पाएंगे फिर उसकी स्तुति करने वे हमारे फिर सब इंदिरा मिल करके उसकी स्तुति करने लगे प्राण मुख्य प्राण श्रेष्ठ है ऐसे संवाद आया प्राण उपासना करने के लिए ही संवाद रूप से कहा गया जो इंद्रियों का आत्मा मानने वाले कहते हैं तृतीय में देखो इंद्रियों का परस्पर कलह हुआ झगड़ा कलह और झगड़ा करते हैं दस बीच घट पट रखा गया घर में पुस्तक कभी झगड़ा करते हैं अब चेतन ही झगड़ा करते है इसलिए इंद्रिय चेतन हुआ त्रुति सुंद्रियवाद संवाद अचेतन मसिदम इंद्रि अचेतन असीधम अर्थातचेतने तभी तो कलह करतेगादीनांद्रििया कलह श्रुतिषु तेज चैतन्य में साम ततए श्रुतिदीनांद्रिया ते कलह श्रुत श्रुतियों में बाघादी इंद्रियों का कलह कहा गया है तेन ए तम चैतन्य इसलिए इंद्रिय चेतन है ततव ही तेषा आत्मत्व चेतन मनुष्य इंद्र ही आत्मा है <coughs> आत्म चेतन आत्मलक्षण चेतना कलह जब करते थे तो चैतन्य चेतन ही आत्मा है लक्षण चेतन आत्मलक्षण चेतनत्व जिसमें हुई आत्मा इंद्र चेतन होने से इंद्रिया आत्मुचित इसलिए आत्म तथे ही चेतन होने का न इंद्रि आत्मा ंद्रिया में चात्मत ही दुराश्चरों बंदे भगवंतों कुना कुना इश्वरुरात्मिति मुक्तिवेदविवाही